पुराण कैलाश सहितान गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर कर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें सात बार प्रणों के द्वारा फिर उस को अभिमंत्रित करके शिष्य शिष्य, है, है, हे जो थोड़ा सा भी अंतर करता भाव रखता वह भय का भागी होता है, यह का सिद्धांत बताया गया इसलिए तुम तो अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ यस्तरम कि इत्यासतृष्टात्मागतर्भव ऐसा कर कर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें फिर सिर से पैर तक सद्यो दी पांच मंत्रों का न्यास करके बस तक मुख और कलाओं के भेद से प्रणों की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में मंत्र रूपा प्रणों की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापने आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगस करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे कु और आचमन कराए अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीपादि समर्पित करें शिव के आठ नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदापनोति परम इत्यादि ब्रह्मानंदवल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वैरुणि इत्यादि भृगुरी के मंत्रों को पढ़े तत्पश्चात यो देवा प्रथम पुरस्तात्लेकर तरह प्रकृति लीन से यह पर स महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करे इसके बाद शिष्य के सामने कल्हार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचाशिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे अनुकूल चित्त से पूर्णोहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे तदनंतर लड़ाट में लगाकर सम्प्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत का लेप कराए तत्पश्चात गुरु प्रसन्नतापूर्वक युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण का अर्पित करे उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे फिर गुरु अपने उस शिवरूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे तुम सदा समाज रह कर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो जो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो दूसरों का नहीं प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो सुखी रहो राग आदि दोषां संत शिवध्यान पर सत्स प्रदाय संसिदे संगम चेतर मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है ऐसा कहकर ने यतियों पर कृपा करके उनसे संन्यासियों के छौर और स्नान विधि का वर्णन किया